पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय शिष्ट उत्पत्ति गुण सारी शिष्ट की उत्पत्ति के समवायी अर्थात उपादान कारण है गुण का विशेष परिणाम जिससे तत्व में पृथकता प्रिथक, होती है साधारण असमवायी कारण है चेतन स्वरूप पुरुष व्यष्टि रूप से और पुरुष विशेष समष्टि रूप से अपनी सन्निधि से चुंबक की सजिश ज्ञान व्यवस्था तथा तो नियमपूर्वक जड़ गुणों के विषम परिणाम में निमित्त कारण है इस विषम परिणाम का प्रयोजन पुरुष का भोग और अपवर्ग है क्योंकि यह पुरुष की ही सन्निधि से पुरुष के ही ज्ञान में परार्थ अर्थात पुरुष के ही अर्थ ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक हो रहा है त्रिगुणात्मक जड़ तत्व और पुरुष दोनों अनादि है इसलिए इनका पुरुष के साथ सन्निधि मात्र संयोग साम्य परिणाम विषम परिणाम तथा पुरुष का भोग और अपवर्ग का प्रयोजन भी अनादि है अनादि का अभिप्राय काल की सीमा से परे होना है और काल कोई वास्तविक वस्तु नहीं है विषम परिणाम के पीछे क्रमों के परत्व और अपरत्व बतलाने के लिए केवल बुद्धि का निर्माण किया हुआ पदार्थ है पुरुष का बहुत्व सांख्य ने जहाँ पुरुष को अनेक माना है वहाँ केवल व्यष्टि अस्मिता की अपेक्षा से है चेतन तत्व से प्रतिबिंबित व्यस्टिचित्त महत तत्व जिनमें अहंकार बीज रूप से छिपा रहता है उसकी संज्ञा व्यष्टिअस्मिता है वास्तव में अव्यक्त प्रधान प्रकृति के सदृश पुरुष भी संख्या रहित है जिस प्रकार बुद्धि चित्त अर्थात अंतःकरण के धर्म सुख दुख प्रेतभाव क्रिया आदि पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं इसी प्रकार अस्मिता का बहुत पुरुष में केवल आरोप मात्र है क्योंकि बुद्धि चित्त अर्थात अंतकरण चेतन से प्रतिबिंबित होकर ही चेतन जैसी प्रतीत होती है जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर उन जलाशयों के प्रतिबिंब की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है इसी प्रकार एक ही चेतन तत्व अनेक चित्तरूपी जलाशयों में उनकी संख्या की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है जब त्रिगुणात्मक परिणामी सक्रिय जड़ तत्व अपने अव्यक्त रूप में संख्या रहित है तब गुणातीत अपरिणामी निष्क्रिय चेतन तत्व के शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो अव्यक्त से भी सूक्ष्मतर है संख्या की संभावना कैसे हो सकती है पुरुष में अनेकत्व का आरोप अस्मिता क्लेश की अहम वृत्ति के साथ आरंभ होता है और विवेक द्वारा इस अहम वृत्ति के अभाव से निवृत्त हो जाता है क्योंकि अहंकार ही अहम भाव से भिन्नता का सूचक है भाव यह है कि स्वरूप स्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में बुद्धि चित्त अर्थात अंतकरण का संयोग न रहने पर उसके धर्म सुख दुख क्रिया आदि के सदृश बहुत्व संख्या का भी अभाव हो जाता है जन्म मरण करना प्रतिनेमादयुगप प्रवृत्तेच पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच जन्म मरण और कर्णों अंतःकरण, इंद्रियों के अलग अलग नियमों से एक साँस प्रवृत्त न होने से और तीनों गुणों के भेद से पुरुष का अनेक होना सिद्ध है अर्थात सब पुरुष न एक सांस जन्म लेते हैं न एक साँस मरते हैं उनका अलग अलग जन्म मरण होता है इसी प्रकार कर्णों में भी भेद है कोई अंधा है कोई बहिरा है कोई लूला है सब एक जैसे नहीं है सब में एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है अर्थात एक समय में सब एक ही कर्म नहीं करते जब एक सोता है तब दूसरा जागता है तीसरा चलता है इत्यादि सबके गुण भी एक जैसे नहीं होते कोई सत्वगुण वाला है तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी किंतु यह अनेकत्व सांख्य बद्ध पुरुषों की अपेक्षा से होता है न कि मुक्त पुरुषों की अपेक्षा से क्योंकि जन्म मरण इंद्रिय दोष और सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी होना इत्यादि जो पुरुष के अनेकत्व के साधन हैं अंतकरणादि के धर्म हैं न कि शुद्ध चेतन तत्व के